कर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकशौर सौरभ सहित चि जित हृतापिशं मुनिहंस्यं सनमानि परीत दूरवादीतनु तरुण्नेत्र हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मनोरथ भुआम भजानकश भज यघुनाथ कीर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बास्पारी परिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक गंगा गौरी गंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरीभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदापाराणसीपति भज विश्वनाथ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरणों रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुन गाव शाम के हनुमत हो सहाय लेत सदा दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय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 भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान की भवन पावनी गौरव गाथा जो श्री रामचरितमानस के रूप में हम लोगों को मिली है उसके आधार पर श्री भारत जी की पावन कथा गंगा में मन शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले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 जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय श्रिया जय जय श जय श्रिया जय जय श मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल, भाँण, भाँण, मंगल रे द्रवहुदशरथ अजिर बिहारी द्रवह सु दशरथ जनहारे जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय सि राम जय शिया राम जय जय शिया राम अशरण शरण दया के धाम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम जय सि जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम।, अपना लो राम अपना दास बना लो राम, लो राम। अपना दास बना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 जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधाम जय सियाराम जय जय सियाराम Jey Jey Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की श राम प्रेम पीयूष पूरन शि राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरतु ओ सिया राम मन गमनियम समद बिसम वत आ चरत कू शिम प्रिय अपहर तुल को कलिकाल तुलसी से सठनी अठ राम सनमुख करत को सिम प्रेम राम प्रेम बहियोषो बोथ जन्म नभरत को मुनि मन अग जम नियम समदम सम विषम वृत आचरत को राम प्रेम बह सुख दाह दारिद दंग दूषण सुजस मिस भरत को कलिकाल तुलसी से सठन अठी राम करत को राम प्रेम पीयूष सक हो तो जन्म नरत राम श्री राम श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री सीताराम जी के प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरती पर न हुआ होता तो मुनियों के मन को अगम नियम समम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता दुख दाहकता दारिद्र दम्भ आदि दोषों का अपहरण अपने सुयस के बहाने और कौन करता कलिकाल में तुलसीदास ऐसी सठ को श्री राम जी के सन्मुख ले जाकर शरणागति कौन दिलाता ऐसे हैं श्री भरत और वे श्री राम मिलन के लिए अयोध्या से चित्रकूट आए चित्रकूट में भगवान श्री राम से उनका मिलन हुआ मिलन ऐसा हुआ कि दोनों दो नहीं रह गए मिलन प्रीति की मी जाए कवि कुले अगम करम मनबानी मिलन बखानी मिलन प्रीति प्रीति के के और प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए कवियों के कुल को अगम है मन वाणी कर्म से क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुवर को जह न जाय मन विधि हर को हरि हर का मन नहीं जाता इस प्रेम तक इसका आशय क्या है वैसे तो ये त्रिदेव वंदनीय है पर इनके अलग अलग स्वरूप भी है ये तीनों देव तीन गुणों के रूप भी है ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण स्वोगुण तमोगुण रज रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा जी सत्व प्रधान है भगवान नारायण तमह प्रधान है भगवान शिव तो इन तीनों का मन वहां नहीं पहुंचता इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम और भरत जी का प्रेम त्रिगुणातीत है इसलिए जो त्रिगुणातीत हो उसका वर्णन कैसे किया जाए अविगति की गति कहा न आवे जो गूंगा मीठे गुड़ को रस अंतर्गत ही भाव है अच्छा गूंगा तो बोल नहीं सकता पर जो विचारे बोल सकते हैं वे भी नहीं बोल सकते किसी से कहा जाए कि जो लड्डू खाया कैसा है तो बोलने वाला यही तो कहेगा कि मीठा है और पूछने वाला पूछे कि कैसा मीठा है तो कहेगा बस मीठा है न है तो पर कैसा तो कहे बहुत मीठा है अच्छा कितना ही वह वर्णन करे <coughs> पर वह उस मिठास का अनुभव पूछने वाले को नहीं करा सकता व्यंजन भोजन बहु भो प्रकार को दिन रेन बखाने बिन बोले संतोष जनित सुख खाए सोई पे जाने तो जो लड्डू खाएगा उसी को अनुभव होगा इसीलिए जो सुख जा नहीं मन आरुकाना नहीं रसना जाए बखाना जीवात्मा परमात्मा के मिलन का सुख कहा नहीं जा सकता अच्छा चलो और सरल बात हम अज्ञान दशा में ही सही पर निद्रा में कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं हम ही हम होते हैं आनंद ही आनंद होता है निद्रा में कहा जब हम आनंद में होते हैं तो बोल नहीं पाते और जब जागते हैं तब बोलते हैं कि आज बड़ा आनंद आया ऐसे सोए ऐसे सोए कि बहुत आनंद आया मजा आ गया तो जब मजा आ रहा था तब बोले नहीं और जब बोल रहे हो तो मजे में नहीं हो अरे वैसे ही है कि जैसे आदमी नदी में डूबता है तब बोल नहीं पाता जब डूबा होता है तब बोल नहीं पाता है और जब बोलता है तब डूबा नहीं होता है इसी तरह अनुभूति सदा पूर्ण है अभिव्यक्ति सदा अपूर्ण है अच्छा देखो ऐसे समझा जाए चेहरे में दर्पण है नहीं पर दिखाया वहीं जाता है दिखता वही है मजबूरी है क्योंकि जहां है वहां दिखता नहीं है और जहां नहीं है वहीं दिखता है तो जहां नहीं है वहां दिखता है जहां है वहां दिखता नहीं है तो जहां नहीं है वहां देखकर उसका अनुभव कर लो जहां है यही अभिव्यक्ति से अनुभूति तक पहुंचना है इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्री राम और भरत यह जीवात्मा परमात्मा भक्त भगवान के मिलन का इस अद्वैय आनंद का जो अनुभव है वह मन और वाणी का विषय नहीं है इसलिए मिलनी प्रीति की बखानी मिलनी प्रीति के पूजा कवि कुल आगम करम मन ब मिलन प्रीति अब आगे की कथा सुनो भगवान श्री राम जी से भरत जी मिले और मिलकर जब अलग हुए तो सीता चरण भर सीता चरण भर सिरुनावा सिरवा चरण भरा भरत सिर नामवा सीता चरण भरत जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया आहा। जैसा प्रणम्य है प्रणाम करने वाला भी वैसा ही है जानकी माता जैसे चरण नहीं है कहीं और भरत जी जैसा सिर नहीं भरत जी जैसा सिर और श्री जानकी जी जैसे चरण जानकी माता के चरण कैसे रावण ने अनेक प्रलोभन दिए अशोक वाटिका में पर श्री सीता जी ने तृणधरी ओट कहा तो वैदे तृण के समान तुच्छ बताया रावण के वैभव को श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं। जिन्होंने लंकापति रावण के उस साम्राज्य को ठोकर लगा दी जिन चरणों ने रावण के वैभव को ठोकरा दिया हो वे हैं जानकी जी के चरण मंदोदरी तक पर ऐसा प्रभाव पड़ा इस त्याग का कि मंदोदरी अशोक वाटिका से लौटकर एकांत में बैठकर सोचती है मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में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 सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने यह है जी के चरण रावण ने कहा कि मेरे वैभव को तृण के समान तुच्छ बताने वाली देवी ये देख रही है कृपाण श्रीजानकी जी ने कहा तो भी तू तृण देख ले क्यों मैं उस ससुर की पुत्रवधू वधु हूं जो बिछुरत दीन दयाल प्रियत तृण ये सुमिरत राम ही तन तृण विषय विलास तो श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं जिन्होंने लंका के साम्राज्य को ठुकरा दिया और भरत जी का सिर वह सिर है जिसने अयोध्या के साम्राज्य पद के राज्य मुकुट को ठुकरा दिया भरत जी कहते राज्यपद नहीं चाहिए हमें राम जी चाहिए श्री जानकी जी कहती हैं कि राम जी सो भुज कंठ श्री जानकी जी कर क्या रही है जे ही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोच भी सीता राखी उटत रहत नाम निज पद नयन दिए मन राम पद कमल श्री जानकी जी का मन राम जी के पद कमल में और भरत जी देखे बिनु नघुनाथ पद जिए जिय जननी तो न तो ऐसा प्रणाम करने वाला और ना कोई ऐसा प्रणाम है। भरत जी का शेर सिर और जानकी माता के चरण बाबा कहते हैं आ, आ, आ, आ, आ। सीता चरण भरत सिरुनावा naava sita tar bharath siru naava si सीता माता के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया सीता जी आशीर्वाद देना चाहते लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया बोलते नहीं बना तब तो बानी से तो नहीं आंखों के पानी से आशीर्वाद दिया दीन मन माही मन माही मन से आशीर्वाद दिया भरत को उस दृश्य को देखें श्री भरत जानकी माता के चरणों में सिर रखे प्रणाम कर रहे हैं जानकी माता मुझसे बोलना चाहती थी पर बोल नहीं सकी हाथ ऊपर उठा और आंखों से आंसू गिर पड़े मगन सने देह सुधी नी जानकी माता के आंखों से गिरे हुए आंसू भरत जी की पीठ पर पड़े तब श्री भरत जी ने सिर उठाकर माता के मुखार बिंद की ओर देखा भरत जी के आंखों में भी आंसू थे और जैसे ही उन्होंने श्री सीता जी को देखा तो सब विधिशानुकूल लखी सीता सोच उर अप डर बीता निश्चिंत हो गए हृदय में अपने कारण उठने वाला डर समाप्त तो हो गया श्री तुलसीदास जी महाराज अद्भुत बात कहते हैं भगवान को पाकर भगवान से मिलकर भरत जी निश्चिंत नहीं हुए जानकी माता का आशीर्वाद पाकर निश्चिंत हो गए यह माता की महिमा है देखो बालक जब निश्चिंत होता है अपराधी बालक भी पिता के कारण निश्चिंत नहीं होता माता के कारण निश्चिंत होता मां कहती चिंता मत करो हुआ तो गलत है लेकिन मैं कह दूंगी इसीलिए हमारे यहां कहा गया मां बाप माता पिता पिता माता ने माता पिता मां बाप अरे और दौर सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर माता का स्थान पहले है मां कौशल्या ने कहा था जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाऊ जान बड़ी माता माता का स्थान पिता से बड़ा है एक सज्जन कह रहे थे कि माँ बाप में क्या फर्क दोनों बराबर हैं और आप इस समानता के युग में बड़े छोटे की बात करते हैं क्या अंतर है माँ बाप बराबर सब बराबर तो माँ बाप भी बराबर हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुझे खुल जाता है जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए मुखर होकर कुछ मांग सके वह मां है और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो बाप है बालक पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाता मां से कहता है इसलिए भगवान को भी हमने पहले माता के रूप में ही देखा तुमेव माता च चपिता तुम बंधु सखा और भगवान से पूछा गया कि हमने आपको माता कहा पिता कहा बंधु कहा सखा कहा आपको इन सब संबोधनों में कौन सा अच्छा लगा भगवान बोले हमें तो एक ही संबोधन तुम्हारे द्वारा दिया गया अच्छा लगा सुन मुनि तो कह सहरो भजही जे मोही तजी सकल भरोस करूं सदा तिलह के रखवा बालक राखई महा तारीक बालक राख राखई राख बालक राखई बालक राखई बालक राख मा महा तारी तो भगवान को भी मां के रूप में देखा है अब भगवान ने ये संबंध स्वीकार किया हमारे यहां मां की बड़ी महिमा है और खासकर इस देश में भारतवर्ष की यही विशेषता है मातृत्व प्रधान है परमात्मा को भी माता के रूप में देखा और हमने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा यही देश है या गंगा माता गौ माता गायत्री माता पृथ्वी माता के साथ साथ भारत माता की जय बोली जाती है भारत को भी माता के रूप में देखा दुनिया में और भी देश हैं। आपने कभी चीन माता की जय सुनी जापान माता जी पाकिस्तान माता भारत माता क्योंकि हमारी अपनी सोच है माता की महिमा है यहां तक कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र महान है इसमें कोई संदेह नहीं पर सीता यास चरितम महत श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है इस युग के अनोखे और अपने आप में अद्भुत संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा था कि श्री राम जैसा आदर्श उपस्थित करने वाला कोई सदाचारी संस्कारवान व्यक्ति भले ही एक बार फिर जन्म ले भी ले पर सीता ऐसी देवी का जन्म बार बार नहीं हो बार बार स्तर राम जी की क्या महिमा अच्छा बताओ एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद श्री जानकी जी को लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में किंतु वनवास गई दो दो बार जाने के राम जी एक बार वन गए इसीलिए तो महिमा है श्रीमद्भागवत में कहा त्यक्वा सुदुस्त सुरेपित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाया मृगम दई मन वाव वंदे महापुरुषते ते एक पार ही तो गए पर जानकी जी दो दो बार और दूसरी बार वाल्मीकि जी के आश्रम है जानकी जी वट के नीचे विराजमान हैं है नतक ग्रीवा मिलान मुखा वे को देखकर ग्राम में ललनाओं के मन में स्वाभाविक परिचय जानने की लालसा हुई वे श्री जानकी जी के पास पहुंची अरे इन्हें तो पहले भी देखा है ये वही तो नहीं जो पति देवर के साथ इसी मार्ग से वन गई थी क्या इस विचारी का बनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ परिचय पाने के बाद श्री जानकी जी के वन आने का कारण पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी ने उनको वनवासिनी बना दिया है न्याय व्यवस्था के चलते तो उन ग्राम में ललनाओं ने जो बात कही बड़ी अद्भुत है कैसे याद करी दुनिया किसी भक्त कवि ने भोजपुरी बोली में यह भाव अभिव्यक्त की है कैसे क याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटाई राम जी ने लोक मर्यादा नहीं रखी और लोक लीक वही ही मिटाएंगे तो दुनिया उन्हें याद कैसे करेगी? श्री सीता जी ने कहा कि उन्होंने राजा का धर्म निभाया वे देवियां बोली राजस्व धर्म निभाईले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभाईले, राजा का धर्म तो निभा दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ क्यों का संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी असवेद बतई तो गड़बड़ी क्या हुई वे ग्राम में ललनाएं बोली ये कि एक दिन राम जी को बनवास हुआ था आपको नहीं ओ बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आई तो वो काहे ना आई राम जी के वनवास में आप शामिल हो गई अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने राम जी को बन भेजा तो आप उनके वनवास में शामिल हो गई और आज उसी अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने जब आपको बन भेजा तो वो क्यों नहीं तो आपके वनवास में शामिल हुए श्री जानकी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था पर माता वैदेही ही ने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिया कि मैं श्री राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं देवियां बोली विरोध तो हम भी नहीं कर रहे क्योंकि राम जी विरोध के लायक नहीं महान है उनकी अपनी मजबूरी अपनी महानता लेकिन जो लगासो कहा चलो वाल्मीकि जी से फैसला करा महर्षि वाल्मीकि जी के पास गई वाल्मीकि जी ने दोनों की बात सुनी तो बोले राम हो या रावन हो बलि चाहे वामन हो यश अप यश जग में रहेंगे और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की सियाजू की महिमा में तृणके सम बहेंगे आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीए चली अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे राम सीता राम सीता कोई ना कहेगो सब सीता राम सीता राम सीता राम कहेंगे भरत जी निश्चिंत हो गए श्री जानकी पद कंज भज मनहरण शरणागत भयम जनदीन मानस मधु हित मकरंद युत जलज द्वयम् श्री हनुमंत सेवित लखन लालित भ भरतय मोचन मिथिलायी पावन करन संताप सोच विमोचन श्रीजान की भगवंत रति रसबारी घन त्रयताप तापित तारकम रघुनंद उनंदन प्रणत खल उधारकम श्रीजान बोहित पतित पावन प्रकट करुण आश्रित मनोगथ कल्प तरु राजेश जीवन जीवन श्री जानकी पद लली के पद कमल जब लगी ये नवास राम ब्रह्मर आवत नहीं तबलो ताक पास देखो आपको सही बात बताओ बोरे मन राजेस के राजेशननी तो सो काम सपन्यू सिय की कृपा बिनु नहीं रिझत श्री राम किशोरी को को मन कि जान मन का जाने जनक किशोरी कृपा करे बन द्रवेण कौशल चंद किशोरी जानकी माता की छो छत्र छाया में रहने वाले भगवत कृपा के पात्र हो जाते हैं वृंदावन की लीला में श्री राधा रानी की कृपा राम जी की लीला में जानकी जी की कृपा और आध्यात्मिक दृष्टि से कि भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अंताकरण को निर्मल बनाना तो भक्ति का ही काम है अच्छा वैसे भी आप देखो अब बात चली है पिता बहुत ठाट ठाटवाट से तैयार होकर ऑफिस जाता और शाम को लौट के आता और बच्चा धूल में लिपटा कीचड़ में लिपटा गंदगी से भरा दौड़कर पिता की गोद पिता दूलो दूल दूर लल और लड़के जाओ पहले माँ के पास जाओ और जब माँ के पास जाता है तब तो माँ उस धूल लिपटे हुए बालक को भी गोद में उठाकर उसको स्नान कराती है साफ सुथरा बनाती है वस्त्र आभूषण धारण कराती है तो पिता गोद में ले लेते हैं इसी तरह हम जैसे मलिन मन वाले को भगवान कहते दूर रहो पहले भक्ति माता के पास जाओ वो जब निर्मल बना देंगी तो मैं गोद में उठा लूंगा यही भक्ति इसलिए भक्ति का आश्रय अयोध्या के संत गाते हैं सिया जूके अरुणारे दो तरवा किशोरी अरुणारे दो तर किशोरी इस गीत को गाकर सुनकर श्री जानकी जी के चरणों का ध्यान चरण तल ध्यान करें विष्णु हाँ गिन्हे नित ध्यावे, सुख पावे सुख सर्वा सियाजू के अरुणा रे दो उत्तर और बड़ी अनोखी बात कही अगर भगवान की भक्ति नहीं है भगवान से प्रेम नहीं है इन चरणन में प्रीति नहीं तो इन चरणन में प्रीत नहीं तो इन चरणन प्रीत, तो, प्रीत नहीं तो व्यर्थ कमंडल करवाशोरी झुके अरुणा दे दो एक महात्मा थे इस पद्य में वो अपनी ओर से एक पंक्ति जोड़ते थे लोगों को सरकार स्वामी नाम से जानते नाम था श्री राम वल्लभारण जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त संत थे वे कहते थे किशोरी जू के अरुणादे उतरवा बहुत सुंदर है का गुलाब का कमल कटीलो का, का बण लाल अनरवा ऐसे सुंदर है पर सरकार स्वामी अपनी ओर से जोड़कर कहते सरकार स्वामी के जीवन दाता सरकार स्वामी के जीवन दाता सरकार स्वामी जीवन दाता मातु पिता अरुआ अरु किशोरी अरुणारे तो किशोरी जुके अरु रेुना सब विधिशान कुल लख सीता देने सोच उर अपडर बीता सिया जू के अरुणारे श्री भरत यानी कि माता के चरणों में प्रणाम करके निश्चिंत तो होते हैं माता की कृपा है तब अब निश्चिंत है देखो इसलिए भी निश्चिंत है पूरे लाम कथा में देखें तो जयंत से बड़ा अपराध ही कोई नहीं उसे क्षमा कर दिया गया और बालिका कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था उसे मार दिया गया किसी ने पूछा क्यों बाली क्यों मार दिया गया और जयंत को क्षमा क्यों कर दिया गया का उत्तर एक ही है जब जयंत को क्षमा किया गया तब श्री जानकी माता प्रभु के साथ थी और जब बाली को मारा गया तब जानकी जी राम जी के संग नहीं थे क्योंकि जानकी माता तो साक्षात क्षमा की मूर्ति हैं पृथ्वी की पुत्री हैं और पृथ्वी का नाम ही क्षमा है और जो क्षमा करना जाने उसकी चरण शरण पाकर ही यह जीव निश्चिंत होता है यही आचार्य के रूप में भरत जी का हम सबको संकेत है भेन सोच उप डर बीता अब डरने की कोई जरूरत नहीं स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर हमें का है की स्वामिनी सिया जी फिकर हमें नई हर मिथिला राज मिथिलाज अवधपुरी ससुरारी फिकर हम काहे थी पामनी से आज हमार कर ससुर नृपति मणि दशरथ जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ स्वामी श्री अवध बिहारी कर हम का देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन हनुमत चरण पुजारी फिके की पामनी सियाजू हमारी फिकर हम का प्रेम लता कल युग का करी है प्रेम लता कलयुग का करी है मैया जी करी है समारी फिक्र हम का है सीता चरण भरत सिर सीता, भरत सीता भरत श्री भरत निश्चिंत हुए फिकर मोह का है और उसके बाद लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में गिर रोकर लिपट गए चरण में भरत जी ने उठाकर हृदय से लगाया लक्ष्मण जी बोले भैया मुझे अपराधी को जो धन्य दे वह स्वीकार है मैंने आपको कुटिल कुबंध कहा श्री भरत ने हृदय से लगा लिया लक्ष्मण धन्य तो तुम ही हो तुमने जैसा कहा मैं तो वैसा ही हूं अगर वैसा न होता तो राम जी के साथ न होता पर तुम हो लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाई अस न लक्ष्मण अहधन्य लक्ष्मणी राम पदार बिंद अनुरागे श्री लक्ष्मण श्री भरत मिले शत्रुघ्न जी लक्ष्मण भैया को राम भैया को जानकी भैया को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। उस समय कुछ ऐसा हो गया कि सभी प्रेम में डूब को कहाई न को किच पूछा न कोई कुछ कह रहा है न कोई कुछ पूछ रहा है किसी को होश ही नहीं है बस उस समय बोला कौन निखादराज। ते ही अवसर केवट धीरजरी केवट ने कहा केवट माने निखादराज निखादराज को केवट संबोधन तुलसीदास जी ने कई जगह दिया पर इसका यह अर्थ नहीं कि निखादराज और वो नाव चलाने वाला केवट दोनों एक है अलग अलग निखादराज ने कहा ते अवसर केवट धीरज धर अच्छा तो निखाद क्यों नहीं कह दिया वट ही क्यों कहा क्योंकि निखाद राज बोले प्रभु गुरुजी भी आए गुरुजी के साथ अयोध्या का समाज माताएं सब आए राम जी को लगा गुरुदेव हाँ प्रभु निखाद राज से किसी ने कहा हम सब लोग प्रेम में डूब रहे थे तुम क्यों बोले हम सब लोग प्रेम में डूब रहे थे तुम क्यों बोले तुलसीदास जी बोली इसीलिए हमने इसे केवट लिखा है क्यों बोले जब सब डूब रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा उसको तब बोल नहीं चाहिए और फिर एक बात और है। इस पार आने के बाद उस किनारे जो खड़े रह गए हैं उनको पार हो जाने वाले भूल जाते हैं पर केवट कैसे भूल जाए वह फिर उस पार वालों को इस पार लाता है और वहां तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सील सिंधु सुनी गुरुवागमनु गू आ गू समीप राखे रिपू दमनु गुरुदेव आए हैं शील सिंधु श्री राम शत्रुघन से कहा श्री सीता जी के पास शत्रुघुन तुम रहो मैं स्वयं जा रहा हूं यह है शील सिंधु श्री राम का व्यवहार शील सिंधु नहीं तो दूसरा कोई गुरु जी आए हैं कहा तो फिर यहां क्यों जाओ बुला लाओ उन्हें उन्हें बुला ला तब तक हम यहां सब व्यवस्था करते बुला लाम ला। जी ऐसा नहीं करते हैं शील सिंधु सुन गुरु आगमनु सीए समीप राखे रिपु दमनु स्वयं चल कर गए गुरुदेव ने राम जी को देखा राम जी ने चरणों में प्रणाम किया सारे समाज को देखा पूछना नहीं पड़ा हाल समाज को देखकर ही पता लग गया कि अयोध्या की दशा क्या है पर धन्य है गुरुदेव गुरुजी ने बोलना शुरू किया जब सारा समाज मिल गया इकट्ठे हो गए आश्रम में आ गए तो गुरुजी ने संसार की गति का वर्णन किया कहे जग गति गोनिना आ था ना था कह जग म कहे पछुक परमानथ गा था गा था गति तिमा कह जग गति मां संसार ऐसे ही है गुरुदेव बोले कैसा जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे तो गफलत में बैठा प्यारे ये तुम तो साफ जिसका जन्म उसकी मृत्यु जिसका आना उसका जाना जिसकी उत्पत्ति उसकी प्रलय नियम है सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कभी भी कहीं उसे अंत समय पछताना पड़ा कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के जिसे मुरझाना पड़ा विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा एक महात्मा बड़े उच्च कोटि के संत थे सूत्रों में बोलते उनकी एक बात मुझे याद आई वो कहते थे देखो सब जगह निर्देश लिखे हुए मिल जाते हैं निर्देश पट्ट जगह जगह उनपे लिखा रहता है है ना? फूल तोड़ना मना है यहाँ पार्किंग करना मना है लिखा रहता इधर से जाना मना है इधर प्रवेश मना है यहाँ खड़े रहना मना है यहाँ बैठना मना है सब पर वो कहते थे सोच कर देखना ये मना के कई जगह लिखे लिखित पट्ट मिल जाएंगे लेकिन ऐसी क्या कोई जगह है जहां ये लिखा हो कि यहां मरना मना है यहां मरना मना है कहीं नहीं सब जगह इसकी सुविधा सब जगह है <laughs> आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी खराब चीज है सचमुच है हम कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात सोचो एक कहते थे, कि अच्छा एक बात बताओ क्या कि दौड़ने में सुख है कि चलने तो शिष्य बोला ठीक चलने में दौड़ने की अपेक्षा चलने में थोड़ा आराम है अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में बोले बैठने में और ज्यादा आराम अच्छा बैठने में आराम है कि लेटने में का लेटने में और ज्यादा आराम है तो बोले लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में का सोने में और ज्यादा आराम है तो बोले सोने में आराम है कि मरने में असल में है तो आराम लेकिन हम चाहते नहीं है ना वो आराम इसीलिए वो दुख लगता है जीजी जी, जी आदमी सदा रहना चाहता है अच्छा रहना क्यों चाहता है रहना चाहते ही इसीलिए क्योंकि वो सदा रहता ही है स्वरूप से सदा रहता है पर गड़बड़ी यह हो गई कि स्वरूप से सदा रहने की जो अनुभूति है उसकी पूर्ति वह शरीर से चाहता है यही उसकी कठिनाई है और देहाध्यास से मुक्ति हो तो है तो सदा है ही रहता ही है और इसीलिए ये नियम है संसार का एक महात्मा थे मरगट में पड़े साधुओं की रहनी मरघट में न बिछाने को न उड़ने को एक बस्ती के सज्जन गए बाबा यहां क्यों पड़े हो न बिछाने को न उड़ने को महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है तुम्हें दिखाई नहीं देता जमीन पर लेट जाते हैं सिराहाने हाथ रखते हैं हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं बोले यह तो आपकी महानता है पर बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा महात्मा बोले जरूरी थोड़ी कि सब घर में मिल ही कोई कहीं गया होगा कोई कहीं मिलने के लिए मरघट अच्छा वहां जाके क्या करेंगे एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे सबसे मिलते चलेंगे घर में मिले ना मिले पक्का नहीं पर यहां आना तो पक्का है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है एक उर्दू के कभी नहीं बड़ी अच्छी बात कही तुम में रूठ जाने की आदत कहा से आ गई मरीज हिज लिए जरूरत कहां से आ गई और कल तक तो सुना था कि न उठा जाता है बिस्तर से और दुनिया से उठ गया वो ताकत कहां से आई गई नियम है इसीलिए श्री नानक देव जी कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए यह मार्ग संसारदा नानक थिर नहीं कौ एक आदमी ने और बढ़िया बात कही अजल अजल माने मृत्यु अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है तो दूसरे ने उत्तर दिया अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यू दहलता है मुसाफिर जाते हैं लेकिन नहीं कोई साथ चलता है इसलिए भाई कुछ भी सोचो कितनी भी परिभाषाएं दी जाए चाहे सुखी हो मन चाहे दुखी हो लेकिन यह नियम बदलता नहीं है कहे जग गति जगत की गति ही ऐसी है मा मुनि ना था उसके बाद वर्णन किसका किया पहले तो माया का जिसमें आना जाना है फिर परमार्थ तत्व का वर्णन किया कहे कछुक परमार्थ गाथा परमार्थ अर्थात उस महात्म स्वरूप का वर्णन किया ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया शरीर अलग स्वरूप अलग और यह जड़ चेतन के भेद का निरूपण करने के बाद उन परमार्थ तत्ववेदता महापुरुषों के इतिहास सुनाए उसके बाद यह भूमिका है फिर नृप कर सूरपुर गवन सुनावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पा पावा मरण हेतु निजनेह विचारी अति विकल धीर लोकलीला भगवान पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर दुखी होते व्रत निरंबते ही दिन प्रभु कीना मुनि हो कहे जल जलका हु भगवान ने गुरुदेव ने जो आज्ञा की उसके अनुसार पिता का श्राद्ध तर्पण आदि किया शुद्ध भय दुईवासर बीत, दो दिन बाद है राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव लोग दुखित ये कंदमूल फल खा रहे हैं पृथ्वी पर पड़े हैं बनवास मेरा हुआ है और ये सब दुखी हो रहे हैं इन सबके साथ अयोध्या पधारे गुरु जी बोले हम तो इनसे तुम्हें इनसे मिलाने लाए हैं यह गुरु का काम है लेकिन मिले मिलायों को हम वापस ले जाएं? यह हमारा काम तो नहीं है और राम इतनी जल्दी इनसे तुम मैं समझ गया तुम इनका दो दिन का दुख नहीं देख सके तो ये तुम्हारे चौदाह वर्ष के दुख की कल्पना करके कितने दुखी होंगे दो दिन और रहने दो लोग दुखित दिन दुई दरस देख लह विश्राम इनको यहां रहने दो लेकिन गुरुजी की बात थी तो राम जी चुप रह गए रहने दे और अयोध्या क्या कर दे नगर नारी नर नारी करी मज्जन मंदाकिनी जी में स्थान करते आह और मांगते क्या मांगते कर मज्जई पूजई नर नारी किसे पंच पंचदेवोपासना गणप गणेश जी गौरी गौरी माता त्रिपुरारी शंकर जी और तमारी सूर्य भगवान गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी और फिर रमा रमन भगवान नारायण रमा रमन पद बंदी बहोरी अब आगे देखो कितना मैं कहता हूं अद्भुत है तुलसीदास जी महाराज कैसा भेद किया बिनोही अंजुली अंचल जोरी अंजुली और अंचल क्योंकि नर नारी है ना तो इसलिए नर नारी तो अंजलि हाथ जोड़कर और देव माता अंचल आंचल वे ऐसे अंजुलि में भिक्षा मांगते हैं और अयोध्या की देवियां अंचल में अच्छा इनसे पूछो मांग क्या रहे करी मज्जन पूजई नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पदबंद बहोरी बिनवई अंजुली अंचल जोरी एक ही प्रार्थना करते हैं सब चित्रकूट में रहकर राजा राम जान की रानी आनंद अवध अवध राजधानी श्री सीताराम जी सिंघासना सिंह लेकिन एक अद्भुत बात है कौशिल्या जी क्या हैं? क्या वे भी कहते हैं कि राम राजा हो और जानकी जी रानी हो एक भक्त ने कहा जी भी मंदाक में स्नान करती हैं, दीप दान करती हैं। चित्रकूट में दीपक दान की परंपरा है मंदाकिनी जी में दीप प्रवा, प्रवाहित करती है और मांगती क्या है कामद गिरी सो मंदा सो मांगे कौशल्या करी करी दीपक दान हो क्या मांगती है राम के बोगवा में तपसी अयोधिया के बच भरत जी के प्राण है उन्हें भरत की चिंता है राजा राम जान के रानी राजा राम आनंद अवधि अवध रज धनी आनंद अवधि रज धनी हे राजा राम एक बात और सुनो फिर आगे अवधवासी स्नान करके अपने अपने स्थान पर आते तो कोल पहुंच जाते कंदमूल फल लेकर इन्हें स्वीकार कर लो लोग कहते हैं कि नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से आए अयोध्या वासी है बिना कीमत के फल नहीं लेंगे पर कहते कीमत मत दो आप ऐसे ही स्वीकार करो तो अयोध्या ने सोचा शायद कीमत कम है इसलिए नहीं लेंगे ही लोग बहुमोल बहुत कीमत देते पर कोल भील न ले नहीं लेते अवधवासी बोले तो अपने फल वापस ले जा ये कोल कहते हैं अगर फल वापस करो तो तुम्हें राम जी की सौगंध है फेरत राम दुहाई दे अवधवासी अत्यंत आश्चर्य में ये कोल भीलो का व्यवहार भी किसी ने कहा कि तुम भाई बड़े पुण्य आत्मा हो कोलवील बोले हमें पुण्य करने की फुर्सत कब है दिन रात पाप करते पाप करत निशिवासर जा सुखी सुखी नहीं है नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही तो धर्मात्मा धर्मात्मा धर्म का विचार करने की बुद्धि सपने में भी नहीं सपने धर्म बुद्धि कस काहू तो यह परिवर्तन कैसे हुआ आंखों में आंसू आ गए कुल भी के, कि यह पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है यह तो प्रसाद का परिणाम है यह रघुनंदन दरस प्रभाव राम जी का दर्शन किया भय सब साधु किरात किरा तन राम दरस मिट गई कलुषाई आई रहे जबते दो भाई राम जी के दर्शन से और कोल कहते क्या है यह नहीं कहते कि फल स्वीकार कर लो तो मजे में रहोगे नहीं भूखो मर जाओगे या कोई और साधन नहीं है वो तो हम हैं जो ले आए ये दूसरा कोई होता कहता कि ठीक है हम जा रहे हैं भूखे रहोगे तो आओगे दान है पर दान का अभिमान नहीं है क्या कहते हैं हमें ही कृतार्थ करण लगी तन फल अंकुर ले हो। अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे तो आपकी कृपा होगी हम पर हम कृतार्थ हो जाएंगे ये हमारी संस्कृति है <coughs> देखो एक आपको अद्भुत बात बताए पहले भी शायद कही हो फिर सुन लो अच्छी बात बार बार भी सुनने लेने में कोई हर्ज नहीं दुनिया में जितने मत पंथ है सदाचार की बात सभी सिखाते हैं और दान का विधान सब जगह दान का विधान सब जगह लेकिन अपने हिंदू धर्म में सनातन धर्म की एक अद्भुत व्यवस्था है दान तो सब जगह है पर दान के साथ दक्षिणा अपने ही धर्म में दक्षिणा सब जगह नहीं यहां दान दक्षिणा मैं बहुत दिन तक नहीं समझा कि दान के साथ दक्षिणा का क्या मतलब और हम लोग तो इतना तक हरिश्चंद्र जी ने सपने में दान दे दिया विश्वामित्र जी को राज्य का तो विश्वामित्र जी जागृत में दक्षिणा लेने आ गए स्वप्न तक के संकल्प का पालन किया हरिश्चंद्र जी ने।, ने आज का आदमी होता तो यही कहता कैसे आए बाबाजी बोले तुमने सपने में हमें राज्य दान कर दिया इसलिए दक्षिणा लेने आए तो आज का आदमी यही कहता सपने में दान दिया था ना तो दक्षिणा भी सपने में ले जाना जा पर अपने यहां दान के साथ दक्षिणा क्यों देखो ऐसे है वैद्य के पास जाओ खांसी हो गई है अच्छा आप शहद के साथ ये दवा ले लेना पेट गड़बड़ दूध के साथ ये दवा ले लेना दही के साथ ये ले लेना तो दवा तो देते हैं पर उसके साथ अनुपान लगाते हैं ताकि वो दवा लाभ तो करे पर वो दवा रिएक्शन न करे तो लोभ की बीमारी दूर करने के लिए दान की दवा है लेकिन कहीं दान रिएक्शन करके अभिमान ना पैदा कर दे इसलिए उसके साथ दक्षिणा दक्षिणा क्यों दी जाती जैसे आप भोजन कराते हैं तो अन्नदान किया फिर महात्मा को ब्राह्मण को कुछ देते दक्षिणा तो अन्नदान तो दिया था ये दक्षिणा क्यों बोले इसलिए दक्षिणा देते हैं कि हमारे मन में अभिमान ना आवे यह हमारी कृपा नहीं है कि हमने आपको दान दिया यह तो आपकी कृपा है कि आपने हमारा दान स्वीकार किया इस कृपा के लिए हम दक्षिणा देकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं यह हमारे यहां हम ही कृतार्थ करण लगी तृण फल अंकुर ले हो हम कृतार्थ हो जाएंगे अगर आप हमारा दान स्वीकार कर लेंगे इस तरह चित्रकूट में सब रह रहे हो रात्रि का वर्णन सब निश्चि होकर सो जाते हैं राम जी के शरण में आराम ही आराम है सब सोते हैं और निस्तब्ध निशा के उस वातावरण में सभी चैन से सो रहे मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में लेकिन दो हैं जो जाग रहे हैं केवल दो जाग रहे और दोनों राम जी के भैया हैं एक श्री भरत एक श्री लक्ष्मण लक्ष्मण वीरासन में बैठकर जाग रहे हैं राम जी के नेम के कारण जाग रहे हैं भरत जी प्रेम के कारण जाग रहे लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे वीर होकर बैठे हैं भरत जी अधीर होकर बैठे हैं लक्ष्मण जी के नेत्र सजग हैं भरत, जी, भरत जी, जी के नेत्र सजल हैं। लक्ष्मण जी राम जी का चिंतन कर रहे हैं इसलिए जाग रहे हैं भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं अहो अहो इस शिला पर बैठा कौन तपोधन इकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु शिलाखंड पर बैठे मंदाकिनी गंगा के किनारे श्री भरत आकाश की ओर देखते है आकाश की नीलिमा देखकर नील नीरधर श्याम श्री राम याद आ गए भरत रोने लगे अकेले बैठे इसलिए भरत भरत समझा आंसू बह रहे सोच क्या रहे विधि हो ये, राम अभि से पू कलत, ही अ अब कल उ अब कल उप नए मोही अब कल पावना कही दे राम अभिषेक को भरत जी सोच रहे राम जी राजा कैसे हो जाए भारत जी संत है और संत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि समाज में रामराज्य कैसे हो जो इस चिंता में जागे कि देश में रामराज्य हो जाए सुख शांति का साम्राज्य हो जाए राम राजा हो जाए और उसकी विधि क्या है कई विधि हो और इस चिंता में जिसे नींद ना आती हो वही संत है ऐसे ही संत हैं श्री भारत कोई उपाय नहीं सूझ रहा मन में सोचते हैं क्या मेरे श्री राम अयोध्या लौट चले कोई है जिसका कहना टाल न ना सके राम जी कोई है जिसकी आज्ञा टाल न सके श्री राम जी मन में एक बात आई एक है कौन माथू कहे बहु रघुरा मा मा मा मा तू कहे बहु रही बहु रही रघु कौशल्या माता यदि कह दें तो श्री राम जी अयोध्या अवश्य लौट जाए मां तू तो कहे बहु रही माता के कहने से अयोध्या लौट मेरा भरत जी प्रसन्न हो गए कि बस सवेरा होते ही सबसे पहले कौशल्या माता के पास जाऊंगा उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करूंगा कि मां राम भैया से कह दो अयोध्या लौट चले आप कहना टालेंगे नहीं मां आप कह दो आप कह दो और मां अगर कह देंगी तो राम जी अवश्य पूरा भरोसा है मां तू कहे बहुराई रघुराई निश्चित लौट तो भरत जी थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न हुए लेकिन फिर उदास हो गए लौटेंगे नहीं क्यों नहीं लौटेंगे माता कहेंगी नहीं माता क्यों नहीं कहेंगी भरत जी के मुख से मन की व्यथा व्यंग बनकर निकल पड़ी राम जननी हट करवी की का वे हट नहीं करेंगी क्यों नहीं करेंगी तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखे राम जननी हट करवी की काउ में राम जी की जननी है इसलिए हट नहीं करेंगी क्योंकि भरत जी का व्यंग यह है कि हट करना तो भरत की जननी को आता है राम की जननी हट करना क्या जाना कितनी समझाओ पर भरत की जननी अपने हट से विचलित नहीं होती राम जननी हट कर करवी की काओ। राम जननी हट कर राम जननी हठ कर हठ करवि भी राम जननी हट कर करवी की काउ तो फिर उदास हो गए कि काम बनेगा नहीं कोई पास नहीं रहने पर जनमन मौन नहीं रहता आप आप की सुनता है वह आप आप आपसे है कहता मन में ये बात उठ रही तब तो फिर आशा नहीं बची एक काम करें और कोई विकल्प है आंखों में आंसू मुख से आह निकलती है मन कोई ना कोई उपाय सोचता है एक उपाय हो उसमें तो पूरी गारंटी है ग्राम जी अवश्य अवश्य अवश्य लौटेंगे अवश्य फिर गुरु आयस माने अवश फिर गुरुआव अवश्य फिर गुरुआ मुनि पुनि कहा राम रुचि ज्ञानी गुरु गुरुदेव गुरु गुरु अगर कह दें तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे तब तो फिर गुरुजी से ही प्रार्थना करूंगा कि कह दीजिए लेकिन फिर भरत थोड़ी देर तो प्रसन्न होते फिर उदास हो जाते नहीं लौटेंगे श्री राम क्यों गुरुजी कहेंगे नहीं कहेंगे तो पर राम जी का रुख देखकर बोलेंगे राम जी का रुख अगर बन जाने का है तो बोलेंगे नहीं अयोध्या में नहीं बोले जो भवन में नहीं बोले तो वन में काय को बोलेंगे और बात भी सही है गुरुदेव महात्मा है और महात्मा अपनी ओर से कुछ नहीं वो महात्मा कैसा जो परमात्मा के रुख में अपना रुख न मिला ले भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा देखो एक बात आपको बताएं इस संसार की गतिविधियों पर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 हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं जो हम परेशान हो परेशान तो किए इच्छा ने सारी परेशानी की जड़ी इच्छा ही है मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो तू नहीं होती बीच चाह इच्छा देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख और इच्छा ही ना रहे तो आनंद संसारी और सन्यासी में इतना ही तो अंतर है जो इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करे वह संसारी है और जो इच्छा की निवृत्ति के लिए प्रयास करे वही संन्यासी है इच्छा की पूर्ति में सुख है इच्छा की निवृत्ति में आनंद है इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है और चाह मिठी चिंता गई मनुआ बेपरवाह और जिनको कछू ना चाहिए सोई साहन सा है। और वो तो यहां तक एक नाव जा रही थी नाव में कई लोग बैठे थे एक महात्मा बैठे थे तूफान ना आया नाव डगमगाई ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वो भी भक्त हो जाते राम राम श्याम श्याम कृष्ण शिव शिव दुर्गा और कुछ लोग जो आज तक भगवान को नहीं मानते थे वे भी नाव में बैठे कह बोले हमने माना तो नहीं लेकर अगर हो तो बचा लेना सब परेशान और परेशानी स्वाभाविक है नाव डगमगा तूफान में लेकिन एक महात्मा बैठे थे वो कुछ नहीं कर रहे थे शांत प्रसन्न बैठे तो लोगों को उन्हें देख कर और चिड़ होती थी कि हम मर रहे हैं ये बड़े आराम से बैठे अच्छा महात्मा बैठे ही रहे थे तो ठीक था साधुओं की लीला तो अद्भुत है अपना कमंडल उठाया और नदी का पानी भर भर के नाव में डाले और गाने लगे प्रभु जी तेरी नैया डोले प्रभु तेरी नैया डगमग डोले प्रभु तेरी, डगमग डोले डोले, डोले प्रभु तेरी. Ready? Hey, hey, hey! E. Dagvaq dhole, dagvaq dhole. कहे कि और की नाव डोलती थी आज तो भगवान तुम्हारी नाव डोल गीत गा में पानी डाले लोगों को इतना बुरा लगा कि वैसे मरते ये साधु और जल्दी मार डालेंगे सबको एक ने कहा साधु को ही उठा के फेंक दो नदी में कुछ लोग बोले जाने किस पाप से तो अभी मर रहे साधु को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे पर भगवान की लीला नाव बच गई किनारे आ गई किनारे आई सब उतर गए महात्मा भी नाव में बैठे नाव में जो पानी भरा था फिर नदी में डालने लगे कहारा समझ में नहीं आया क्या करे तूफान में पानी डाल रहे थे नाव में जब होना नहीं चाहिए और नाव किनारे लग गई तो हम नाव को खाली करके फिर पानी डाल रहे हो नदी में महात्मा बोले ना नाव में पानी भर रहे थे ना खाली कर रहे फिर बोले हम तो राम जी की हाँ मे हाँ मिला रहे हैं तूफान आया भगवान चाहते थे, थे कि नाव डूब जाए हमने सोचा तुम्हें चाहे थे डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए पानी डाल के डुबा देंगे जा बच गई तो तुम चाहते थे, थे कि बच जाए और जिसे तुम चाहो बच जाए उसे डुबा कौन सकता है इसलिए पानी देखो यह भले ही हम लोगों के लिए आदर्श ना हो यह कृत्य मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आप भी ऐसा ही करें अनुकरण की बात यह संत चरित्र अनुकरणीय भले ही न हो पर यह आदरणीय है उस स्थिति में पहुंच गए अपनी कोई इच्छा ही नहीं अपना कोई संकल्प ही नहीं सर्वरंभ परित्याग बल्कि जिसकी इच्छा क्या वही नहीं बचा तुमी तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो और वही इस आनंद का अनुभव कर पाते जिनकी कोई चाह नहीं इच्छा भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही साधु का काम है गुरुजनों का काम है इसीलिए भरत जी कहते हैं मुनि पुनि कहा वो राम रुचि जाने निराशा फिर हाथ लगी कि गुरु जी भी भगवान का रुख देख कर ही बात करेंगे अच्छा भरत तुम्ही क्यों नहीं कहते हैं? मैं रोने लगे भरत जो सेवक साह वही संकोची वह सेवक जो अपनी रुचि पूरी कराने के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे ने हित चाहिए तामति पोची हमारे राम जी बड़े संकोची हैं और हम उनसे कहेंगे उन्हें बड़ी पीड़ा होगी वे दुखी ना हो मैं ही दुख सहन कर लू और कहूं भी तो कैसे कहूं किस मुंह से कहूं जो हट करऊ तो निपट कु कर मुते गरु सेवक धर और क्या मुझसे कहा जाएगा अजय भरत जी कह नहीं सकते कोशिश भी करें तो नहीं कह सकते क्यों भरत जी कहते मन सोच रहे हैं कि आज तक राम जी का दर्शन भरत जी अच्छी तरह नहीं कर पाए यह अद्भुत हो राम जी का दर्शन भरत जी आज तक ठीक ढंग से नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए मन तो होता था कि राम जी का दर्शन करें राम जी को देखें आज खुलकर बातें करेंगे मुख देखेंगे लेकिन जैसे ही सामने पहुंचते तो संकोच के कारण सिर झुक जाता यह दो शब्द आए महुस्ने संकोच बस सनमुख कही न बैन। भरत जी कहते इसने और संकोच के कारण मैं राम जी के आगे मुख उठाकर बात नहीं कर सका स्नेह और संकोच क्यों बोले स्नेह राम जी को देखे बिना रहने नहीं देता था और संकोच कुछ कहने नहीं देता था नेह जिसकी वजह से रहा न जाए और संकोच वह जिसकी वजह से कहा न जाए जो भरत आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देख नहीं सके महु स्नेकोच बस सनमुख कहीं न बैन दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे जो मुख उठाकर देख नहीं सका वो मुख से बोलेगा कैसे और फिर मैं तो सेवक हूं सबेरा होगा पूरी रात जागे हैं भरत जी यही सोचते सोचते कहू जुगती न मन ठहरानी सोचत भर तही रैन बिहान बिहान सोचत भरत रेहान सोचत भरत रेल बिहान रे रेल बिहान भरत ही रहे ना भरत भरत सवेरा हुआ पूरी रात बैठे रहे लोग सोते रहे भरत रोते रहे सवेरा हुआ स्नान आदि करके सबसे पहले गुरु जी के पास गए गुरु जी को प्रणाम किया बैठ गए गुरुजी ने कहा कि भरत में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा, कर रहा आज्ञा करें गुरुदेव मैं तुमसे एक उपाय पूछ रहा हूं क्या यह राम जी अयोध्या कैसे लौट चलें उपाय बताओ सुनो यह वैसी स्थिति है कोर्ट में वकील मुक्खिल से पूछे कि बताओ इस मुद्दे पर हम क्या बहस करें वो अगर बताता तो वकील की जरूरत ही क्या थी गुरुजी कह रहे भरत तुम उपाय सीता राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए इसका क्या उपाय है धन्य है श्री भरत इसलिए भरत जी जैसे भरत जी ही आए दूसरा कोई होता कि महाराज ये अच्छी बात है अरे शिष्य गुरु से उपाय पूछे कि भगवान जीवन में कैसे आए तो समझ में आता गुरुजी शिष्य से पूछ रहे तो दूसरा कोई होता तो यही कहता कि ये तो गलत बात है गुरुजी पर भरत जी गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा भरत जी के द्वारा गुरुदेव का अपमान कभी नहीं गुरुजनों का अवमान हुआ ही नहीं क्या बोले बुझिए मोही उपाव अब गुरुदेव ये आपकी गलती नहीं है सो सब मोर अभाग सोसब मोर अभा अभाग अभाग गुरुदेव आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं कि सीताराम लक्ष्मण अयोध्या कैसे लौट चले यह मेरा दुर्भाग्य है अभाग है मेरा मेरा दुर्भाग्य ही आपके मुंह से बोल रहा है सुन सने है मैं वचन और इतने प्रेम से भरत जी ने यह बात कही कि गुरुदेव रोने लगे सुन सने है मैं वचन गुरु उर उमगा अनुराग हृदय प्रेम से भर गया नेत्र प्रेम जल से और भरत जी ने अपनी व्यथा भी कह दी इस पंक्ति में बूझिए मोही उपाय अब उपाय अब पूछा जा रहा इसका अर्थ है तब पूछना था अब पूछा जा रहा तब कब गुरुदेव प्रार्थना करो हां बोलो भरत पहला वरदान था भरत का राज्य तिलक मांगूं दूसरा वर कर जोड़ी दूसरा वरदान था श्री राम भैया का बनवास यही क्रम था गुरुदेव आपको उस समय कहना चाहिए था कि दोनों वरदानों की पूर्ति होगी लेकिन क्रम से पहले पहला वरदान पूरा होगा उसके बाद दूसरा वरदान पूरा होगा और मुझे बुला लिया होता कि पहले भरत का राज तिलक होता और मुझे बुला लिया होता तब मुझसे उपाय पूछा जाता तो मैं उपाय बताने लायक बचता पर गुरुदेव आपके रहते हुए दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया तो तब नहीं पूछा गया अब पूछा जा रहा सो सब मोर अभा मोद अभा सुनी सने मए बचन गुरु रूगा अनुराग रोते हुए भरत के माथे पर गुरुदेव ने हाथ रखा भरत वत्स चलो मैं ही उपाय बताता हूं पर उपाय बताने में थोड़ा संकोच है सकुचौता कहत इकब था कहत इकबा था सकुच हे पुत्र एक बात कहने में मुझे संकोच हो रहा है पर कहो तो बताऊं भरत जी रो पड़े गुरुदेव गुरु को शिष्य से कुछ कहने में संकोच बात ही कुछ ऐसी है परिस्थिति बस बोलना पड़ता है गुरुजी बोले एक नियम है अर्ध तज बुध सरवस जाता सब जा रहा हो अब कोई कहेगा हमारा सब लूटा जा रहा है एक आदमी बोला कि बच सकता है पर आधा ही बचेगा तो कहे चलो आधा ही मिले पूरा जा रहा था उससे आधा ही मिल गया यही क्या कम है अर्ध तज बुध सर्वस जाता एक काम करो क्या थोड़ा नुकसान होगा लेकिन लोगों को बड़ा लाभ होगा सीताराम लक्ष्मण अयोध्या चले जाएंगे पर एक शर्त तुम तुमकान भाई बहु भहीं लखन सी रघुरा रघुरा तुम दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न बन चलेगा तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए यही एक उपाय अभी इस उपाय के लिए तुम राजी हो तो बताओ यही संकोच था मुझे श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव उपाय मुझे स्वीकार है गुरुजी जी तो अबाक रहे गुरु गुरुजी सोचते थे कि भरत यह कहेंगे गुरुजी जानते थे कि भरत जी राम जी के बिना नहीं रह सकते जो एक दिन अयोध्या में नहीं रह सके राम जी के बिना वो चौदह वर्ष राम जी के बिना कैसे रहेंगे मन में जो भवन में राम जी के बिना नहीं रह सके वो वन में राम जी के बिना कैसे रहेंगे और वही भी चौदह वर्ष तक तो गुरु जी ने ऐसी शर्त रखी ताकि भरत इसके लिए राजी ना हो तो गुरु जी को कहने को यह अवसर मिलेगा हमने तो उपाय बताया था अब तुम ही नहीं मान रहे तो हम क्या करें अपने बचाव की बात लेकिन भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर इतनी सी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या लौट जाए सुनत वचन पुल के दो भ्राता हे प्रमोद परिपूरन गा था उस दृश्य को देखे गुरुदेव के चरणों में भरत जी ने सिर रख दिया आंसुओं से गुरु जी के चरण भिगो दिए दोनों हाथ से गुरुदेव के चरण पकड़े हैं भरत जी ने सिर ऊपर उठाया है आंखों में आंसू भरे हैं और गुरु जी की ओर देखकर कहते हैं गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर राम भैया जानकी मैया, लक्ष्मण भैया अयोध्या लौट जाएंगे गुरु जी बोले ये छोटी शर्त है एक दो दिन बन में नहीं रहना राम जी तुम्हें मिलेंगे नहीं एक दो महीने की कौन कहे एक दो वर्ष की कौन कहे चौदह वर्ष तक तुम्हें मन में रहना पड़ेगा तो क्या चौदह वर्ष राम जी से दूर रह सकते हो ये छोटी शर्त नहीं है भरत जी बोले गुरुदेव अगर श्री राम भैया अयोध्या लौट जाए तो मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं कि चौदह वर्ष की कौन कहे कानन करू कितने दिन एक दो वर्ष चौदह वर्ष नहीं है कानन करू जन्म भरी बासु कानन करू जन्म भरी बासु यही ते अधिक न मोर नोर इससे अधिक और मेरा बस नहीं है गुरुदेव में जीवन भर बल मैं रह सकता हूं मुझे जिंदगी भर राम जी का दर्शन ना हो मुझे जीवन भर राम जी न मिले गुरुदेव बोले फिर तुम्हारा सुख क्या है हमारे राम जी सुखी रहेंगे यह सुन सुनकर ही मैं सुखी होऊंगा राम जी का सुख ही मेरा सुख है गुरुदेव मैं आपके चरणों में बार बार सिर रखकर प्रार्थना करता हूं आप फैसला करा दीजिए इस उपाय पर फैसला करा दीजिए मैं अभी बन जाने को तैयार गुरु जी कुछ बोल नहीं सके क्यों आ भरत महा महिमा जलरासी मुनिमत ठाण तीर अवलासी गुरुदेव की बुद्धि असहाय अबला हो गई और भरत तो अगाध समुद्र गाच पार यतन बहुेरा ना। पावत नाव बोहित बेरा नाव न जहाज और न बेड़ा भरत रूपी समुद्र को पार करने के लिए कोई सक्षम नहीं है नाव क्या रामकथाता कह दृढ़ राम जी की कथा ही नाव है तो नाव के द्वारा अर्थात भगवान भी इनकी था ले पाते वोहित वेद भवि बारिद बोहित सरिस और बेरा नरतन भव बारिद कहूं नर न वेद न भगवान न ज्ञान न भगवान न इंसान कोई भरत की था नहीं पा सकते मुनिमत ठाण तीर अबलासी और इसीलिए गुरुदेव बोले तो कुछ नहीं भरत जी को लेकर राम जी के पास गए और राम जी ने कहा कि गुरु जी कुछ फैसला करें गुरु जी बोले मुझसे फैसला मत कराओ क्यों मैं विचार करने लायक बचाई नहीं भरत भगत बस भई मत मोरी भरत के प्रेम के बस में मेरी बुद्धि हो गई भरत स्नेह विचार न रखा भरत के प्रेम ने मुझे विचार करने लायक बचने नहीं दिया मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है राम जी बोले गुरु जी तो कुछ तो उपाय बतावे गुरु जी ने कहा एक ही उपाय है मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी अब तो भरत जो कहे उनकी रुचि रखकर आप जो करेंगे राम जी वही शुभ होगा गुरु वशिष्ठ रोते हुए बोले मैं शंकर भगवान को साक्षी करके कहता हूँ भरत की रुचि रखकर राम जो फैसला करेंगे वही कल्याणकारी होगा गुरु जी को इस तरह प्रेम में भरे देखा तो राम जी सजल विलोचन हो गए राम जी ने भी कहा रावर जा पर अस अनुरागू को कही सके भरत कर भागु राम जी ने भी कहा भरत कहे सोई किए भलाई अस कही राम रहे अरगाई भरत जो कहेंगे वही करने में भला होगा ऐसा कहके श्री राम मौन हो गए जिनके आगे गुरुदेव मौन हो जाएं भगवान मौन हो जाएं उन भरत की महिमा कौन कह सकता है इसलिए अच्छा है कि हम लोग भी मौन हो जाएं जाए प्रेम पूरा होत जनमन भरत को श्री राम प्रेम पूरण पोत जनम न भरत को मुनिमन अगम जमनियम सम विषम व्रत आचरत को दुख दंभ दंभदूषण अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख भरत को श राम राम शिया राम राम, राम। नाम प्रेम पूरन भरत को राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन भरत खोश राम राम श्रिया राम राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता जय राम जय सीता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 राम सीता राम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम सीताराम